मैंने बोल बोल दिया फिर <laughs> तो तो मैं मैं पूछ के बोलता तो बोल बोल रहे कि से परमिशन ले लिया आपको मेरे को इनफॉर्मल रूप से सिखानी तो क्या करना है बोलते तो नहीं करेंगे ऐसा करना है कि उनको जब भी आप सिखाने जाए तो पहले उनके चरण छूने हैं फिर सिखाना है फिर वापस चरण छू करके वापस चले जाना है ठीक है जैसे अर्जुन लड़ने जा रहे हैं तो भगवान उनके साथ बने हैं तो अर्जुन बार बार याद करते हैं ना भगवान को अचुत कह करके याद करते हैं कि एक्चुअली तो वो मेरे नौकर नहीं है लेकिन नौकर बन गए उस प्रकार से सदाचार ये है कि हम सिखाए नहीं इस प्रकार से किसी को कोई जो हमसे वरिष्ठ है सभी प्रकार से उम्र में भक्ति में सदाचार में गुरुवर्ग है <laughs> तो हम नहीं सिखा सकते हैं ऐसे किंतु तो अभी उनकी आज्ञा है यदि और इस पर आज्ञा कर रहे हैं तो फिर उसको सिर पे लेना चाहिए वह आज्ञा को और अपनी नम्रता बनाए रखने के लिए उनके चरण छूने चाहिए सो दोनों बार ऐसा करेंगे तो सिखा सकते हैं दोनों बार जैसे जाते हैं तो चरण छुने हैं फिर वापस आते हैं तो चरण छूने उपक्रमें अवसा ने चरण शिसा नमेत भागवतम में है ना ग्यारहवें स्कंद में एक ब्रह्मचारी गुरुकुल में जो होता है तो गुरु के पास जब जाता है तो चरण छू करके फिर बात रखता है चरण छू करके यहाँ प्रणाम करके सिर को एक्चुअली वहाँ पे चरण और शीरसा नमित मतलब पहले पद्धति थी कि सिर को चरण पे ऐसा करके लगाते हैं मतलब ऐसा चरण और शीरसा नमित तो ऐसा करके फिर गुरु के पास शिक्षा लेते हैं और फिर अवसान है मतलब वापस जब जाते हैं तो वापस ऐसा मतलब जाते जाते जाते आते हैं हो जाते जीवन दो। में दो ही बार नहीं वही मैं पूछ रहा जब बात अच्छा होती है या कुछ भी ज्ञान लेने जाते हैं तो जब उपक्रम है जब जाते हैं उनके पास तब शेर से करण कुछ फिर जब वापस जा दिखे तब एक चीज है ये पर्टिकुलरली शिक्षा के विषय में कि अब जाकर के कुछ जैसे प्रश्न पूछने जाते हो तो पहले चरण छूते फिर प्रश्न पूछते फिर उत्तर मिलने के बाद वापस चरण छूते फिर चले जाते हैं यह पद्धति है तो यह पद्धति आप यदि पालन करके फिर जो भी चर्चा करते हो तो यही सम समझा जाए कि वो आप उनको नहीं सिखा रहे हैं वास्तव में आप उनके आज्ञा का पालन कर रहे हैं इसलिए वही गुरु है आप तो शिष्य हैं कितु उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं उस प्रकार से चल सकता है ठीक है किसी प्रकार से पालन करनी समझा देना शुरू कर सकते हैं है शुरू कर सकते शुर। शास्त्रीय पद्धति है तो शास्त्र काम सब पालन करते हैं सब शास्त्र के ही तो दास है भगवान के दास है इनकी वाणी शास्त्र के माध्यम से आती उन्हीं के द्वारा स्थापित ये सब नियम है ग्यारहवें स्कंद में ये चीज भगवान ही बोल रहे हैं वो शोक भगवान ही बोल रहे हैं उपक्रम अवसान है चरण अवशीर तो इस प्रकार से पद्धति रहती है। उससे क्या है गुरु के साथ एक मित्रता का संबंध नहीं हो जाता है एक गंभीरता रहती है संबंध में तो ये पद्धति है <laughs> तो ऐसा करके सिखा सकते हो फिर वो ऐसा ही गिना जाएगा एकदम आप चर्चा कर रहे हो गुरु के साथ लेकिन अभी फिर सवैसा जी प्रभु बोले कि मुझे भी सिखाओ तो वही पद्धति पालन करके फिर मतलब बोलेंगे नहीं लेकिन वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी फिर तो तू बार बार चरण स्पर्श करना चाहिए इससे कुछ कृपा मिले <laughs> और कोई प्रश्न चरण स्पर्श करो आप सब उसमें ढील मत उससे कुछ नुकसान नहीं होने वाला है उससे लाभ ही होगा हमारी वैदिक परंपरा रही है हजारों सालों से भक्त अभक्त सब लोग चरण स्पर्श सामान्य रूप से करते हैं माता पिता का गुरुगण का जो पद्धति है जो पालन करनी चाहिए उससे हमारा ही लाभ है उससे कुछ नुकसान नहीं होने वाला है कभी कुछ नुकसान नहीं होगा उल्टा लाभ ज़्यादा होता है उससे कम से कम भारत में तो पूरा भारत के मेजोरिटी जो लोग हैं वो यदि ये देखेंगे आपको ऐसा करते हुए रोज तो तुरंत उनको बहुत ही आदर सम्मान उत्पन्न होता है कि ये सही संस्कृति है लोग पालन कर रहे हैं आज भी भारत में इस चीज़ को सब लोग बहुत महत्व देते हैं समझते हैं कि ये हमारी वैदिक संस्कृति है और ये सभ्य लोग हैं जो ऐसा करते हैं और जो ऐसा नहीं करते हैं उसके विषय में इतना सभ्यता वो सभ्य नहीं है ऐसा समझा जाता <laughs> में कोई सभ्यता नहीं है तो ये एक वो महत्वपूर्ण वस्तु है जिसको रोज करना चाहिए उसको नकारो मत निग्लेक्ट मत करो उसको दूसरा प्रभुपात की पुस्तकों का पठन रोज करो आपकी बहुत कम है दस मिनट कभी कभार करते हो भी दस मिनट ही आधा घंटा तो करो कम से कम समय निकालो कहीं से समय तो है आपके पास कहाँ नहीं बैठ के पढ़ना है आधा घंटा मनमोहन आधा घंटा तो निकाल ही सकता है दिन में कहीं भी आप तो आपके पिताजी तक बिज़ी हो नहीं ऐसे भी इतना तो पढ़ो प्रभुप की पुस्तक पढ़नी ही चाहिए आधा घंटा कम से कम तो माला करने में अभी तो आप लोग के साथ तो मैं होता नहीं हूं मनमोहन और अनिकेत तो मुझे पता नहीं आप किस प्रकार से माला करते हो स्पष्ट उच्चारण होता है नहीं होता है क्या है इन दोनों के साथ होता हूँ तो जो भी समस्या होती है तो कभी बता पाता हूँ अब तक तुम तो हम साथ में ही माला करते थे अभी आप लोग के ऊपर छोड़ दिया है क्योंकि अभी आइडिया तो आ गया है आप लोगों को कि स्पष्ट उच्चारण किसे कहते हैं तो अभी आप लोगों को मेहनत करके उसको बनाए रखना है घोड़े को पानी तक ला लिया अभी पानी पिएगा घोड़ा वो घोड़े के ऊपर है अब तक ये डाउट था कि स्पष्ट उच्चारण क्या है शायद समझ में नहीं आता होगा या समझ में भी आता होगा तो आदत नहीं होगी लेकिन अभी तो इतना बार जब साथ में करने से आदत भी लग गई है और पता है क्या है कर भी सकते हैं हम खुद भी कर सकते हैं स्पष्ट उच्चारण अभी आप लोगों के ऊपर है कि आप उसको करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते घोड़ा पानी के पास आ गया है पानी पीना नहीं पीना वो उसकी इच्छा की बात है मेरा काम पूरा हो गया मैंने घोड़े को ला दिया पानी के पास <laughs> सुबह उठते, है उठते, उठते, है। उठते हैं जल्दी सुबह अब टाइम क्या उठते हैं कुछ बहुत जल्दी नहीं उठते सवा तीन बजे उठते हैं तीन ठीक है अभी तो ऐसे भी सम क्या बोलते हैं गर्मी की सीजन आएगी तो तीन साढ़े तीन बजे तो ब्रह्म मुहूर्त शायद शुरू हो जाएगा साढ़े तीन पौने चार को तो उसके तो ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने के डेढ़ घंटे पहले उठ सकते हैं सूर्योदय के तीन घंटे पहले उठ सकते हैं तीन घंटे यहाँ चार मुहूर्त हाँ चार सूर्योदय के चार मुहूर्त पहले उठ सकते हैं उसमें दो मुहूर्त पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है टेक्निकल ब्रह्म मुहूर्त जिसमें मंगलाती है सूर्योदय वो सूर्य सिर पे चढ़ जाए तब उठो उसकी जगह सूर्योदय पे तो उठ जाओ तो सूर्योदय के तो तीन घंटे पहले तो तीन घंटे जो है पहले जो तीन घंटे हैं उसमें है चार मूर्त तो चार मूर्त एक्चुअली मिनट्स तो में नहीं गिनते हैं एक्चुअली मैं तो रात के और दिन के मुहूर्तों में अंतर होता है सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच के समय को आप पंद्रह डिवाइड करो तो एक भाग, भाग एक, भाग एक होता है। तो तो बदलता रहेगा तो और, और दिन, में फिर लं... दिन दिन में में फिर लंबा जब दिन लंबा होगा तो दिन का मुहूर्त भी लंबा होगा मुहूर्त में चार मुहूर्त जैसे भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं उठे तो सत्तरवे अध्याय में कृष्ण पुस्तक में सेवेंटी चैप्टर प्रोपात कहते तीन घंटे पहले मतलब इस सूर्योदय के तीन घंटे पहले क्योंकि तो सूर्योदय यदि सात बजे हो, होता है तो तीन बजे से उठना चालू कर सकते है कभी भी तीन घंटे पहले महानिशा होती है उसमें निषेध है महानिशा बोलते हैं उसको घंटे घंटे पहले सूर्योदय बाद के ऊपर जाएंगे उस तरफ मतलब सात तो से, बाद बाद बाद से चार सात बजे है तो चार बजे उठना चार बजे से पहले नहीं ऐसा सात बजे जब सूर्योदय अभी तो साढ़े बजे उजाला हो जाए साढ़े छोटे नहीं अभी तो सूर्योदय हो जाता है साढ़े छः बज एकदम सूर्योदय सूर्योदय हो जाता है ना साढ़े छः बजे देखो यदि तीन बजे उठ करके अब माला भी ठीक से कर पा रहे हो और समस्या भी नहीं हो रही शरीर को तो बहुत अच्छा है उठो मैं नहीं उठ पाता इसलिए उठता नहीं मैं रात को कितने बजे भी सो सुबह में जल्दी नहीं उठ पाता मंगला आरती के मंगल आरती में पहुँचूँ उसी प्रकार से उठ पाता हूँ इसलिए फिर मैं रात को थोड़ा लेट सो जाता हूं नहीं तो टाइम बिगड़ेगा लेकिन आप जल्दी उठ पाते हो अच्छा है उठो जल्दी जल्दी उठ कर लेकिन मा...